के पूर्वपक्षी मीमांसक थे उनके मत का निराकरण हो गया और ये बताया गया ब्रह्म उपनिषद प्रमाणक है मीमांसकों का कथन था यदि ब्रह्म को सिद्ध वस्तु मानोगे तो मानंतर गम्य होने के कारण तथा निष्फल होने के कारण शास्त्र प्रमाणक नहीं होगा सिद्धांतियों ने ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने पर भी प्रम, प्रमाणांतर अगम्य तथा उसका ज्ञान समस्त क्लेशों का प्रमाणात्मक फल वाला होने से वेदांतिक गम्य ब्रह्म है ऐसा बताया इस प्रकार प्रथम वर्ण का जो अर्थ है इसका अनुवाद करते हुए टीकाकार इस सूत्र के द्वितीय वर्णक का अवतरण लिखते हैं तो टीका को देखिए तस्माद इति इस प्रतीक के बाद में टीका है समन्वयादितर्थ ये तो तस्मा, का अर्थ है। इससे आगे है विधिवाक्या फलवद्यम अपि इति स्थित ये व्रत कथन है अन्य सिद्धांतियों ने प्रथम वर्णक में ये बताया कि प्रामाण्य का प्रयोजक क्रियार्थत्व नहीं है अपितु अज्ञातार्थत्व है फलवत अज्ञात अर्थत्व ये प्रयोजक है क्रियार्थत्व नहीं, मीमांसकों तो का तो कथन था प्रामाण्य का प्रयोजक है प्रामाण्य व्याप्य है और व्यापक है क्रियार्थत्व वह व्यापक क्रियार्थ तो वेदांत में न होने से वेदांत में प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा सिद्ध वस्तु ब्रह्म परक उनको मानेंगे तो ये था पूर्व पक्ष का मानना लेकिन सिद्धांत प्रथम वर्णक में ये कहा गया कि विधि वाक्यानाम अपि तो वाक्य जो है यजेत इत्यादि उनमें भी जो प्रामाण्य का प्रयोजक है वह वेदांती जिसको कहना चाहते हैं वो है क्या फलवद अज्ञातार्थत्व तो सफल और प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ के पक विधिवाक्य होने से प्रमाण है ऐसे वेदांत भी सफल प्रमाणांतर अगम्य ब्रह्म के ज्ञापक होने से प्रमाण बन जाएंगे तो फलवत् अज्ञाता प्रामान्यम तत्ल्यम वेदांता अपि तो उपनिषदों में भी है स्थितम यानी इति सिद्धांतितम ये सिद्धांत प्रथम वर्णक में बताया गया और साथ में जो प्रथम वर्णक का पूर्व था उसका निराकरण हुआ ये भी आगे कहते हैं तो पूर्व प्रथम वर्णक के कौन है मीमांसक और उनका मानना ये है उनका मत बता रहे हैं कि एवं पदानाम सिद्धे अर्थे व्युत्पत्तिता ब्रह्म नास्तिका मतम निरस्तम के साथ अन्वय है अंत में आ निरस्तम इति उक्त्या निरस्तम हास्तिका हा, मतम निरस्तम तो ये है मीमांसक शब्द की शक्ति सिद्ध अर्थ में तो मानते हैं इसलिए लिखते हैं पदा सिद्धे अर्थे व्युत्पत्तिम इच्छता मीमांसका नाम युत्पत्ति शब्द का अर्थ है शक्ति तो पदा सिद्धे अर्थे युत्पत्ति मैंने शक्तिम इच्छता पदों का अपने सिद्ध अर्थ के साथ भी शक्ति संबंध होता है यानी सिद्ध भी पदार्थ होता है घटादि पदों की शक्ति सिद्ध जो मान पदार्थ है उनमें भी है ऐसा मानना है यानी क्रियाअन सिद्ध घटादि पदार्थों में भी घटादि पदों की शक्ति मानते हैं कौन मीमांसक लेकिन उन घटारी पदार्थों को प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय मानते हैं जो कार्य अन्वित सिद्ध पदार्थ हैं घटादि वे पदार्थ तो हैं, घटादि शब्द के अर्थ तो हैं, लेकिन शब्द प्रमाण गम्य नहीं प्रत्यक्षादि प्रमाण गम्य है ऐसा नास्तिक मानते हैं तो एवं पदा सिद्धे अर्थे व्युत्पत्तिता और उनका विशेषण है ब्रह्मनास्तिक तो जो सिद्ध पदार्थ हैं वह प्रत्यक्षादि प्रमाणगम्य ही हैं घटादि के तरह तो ब्रह्म तो घटादी के तरह सिद्ध पदार्थ है लेकिन आप कहते हो हीन होने के कारण चक्षरादि प्रमाणों का विषय नहीं बनेगा तो मान लेते हैं नहीं है विषय लेकिन वो वेद प्रमाण का विषय बनेगा ये ठीक नहीं है तो वेद तो का, आ, कर्म या कर्मांग को ही बताएगा और ब्रह्म कर्म तो है नहीं और कर्मांग भी नहीं है कर्ता संप्रदान आदि रूप भी नहीं है इसलिए वह वेद का विषय नहीं बनेगा वेद उसका प्रतिपादक बनेगा तो क्रिया या क्रियांग परत्व उसमें न होने से प्रामान्य नहीं आएगा उपनिषदों में और प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय है ही नहीं इसलिए ब्रह्म ही नहीं सिद्ध वस्तु तो जो कर्म या कर्मांग नहीं है वह वेद का विषय है ही नहीं वेद उसका प्रतिपादक है ही नहीं और फिर उसे अपना अस्तित्व निश्चित करने के लिए बनना पड़ेगा प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय और प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय भी है नहीं यदि तो ब्रह्म नाम की वस्तु है ही नहीं ऐसा उनका निश्चय है इसलिए कहते हैं ब्रह्म का नाम हाँ? नास्तिक, हाँ. हाँ, नास्तिक है लेकिन ब्रह्म का अस्तित्व नहीं मानते है।, है तो आस्तिक वेद को तो प्रमाण मानेंगे हाँ. लेकिन ब्रह्म को नहीं मानते हैं तो ब्रह्म नास्तिका नाम मुख्य कर्म कर्म का ही उनके यहां वो है इसलिए कर्मेती वेदांतिनो वेदांत कर्मेति मीमांसका ब्रह्मे ब्रह्मेति वेदांति ना कर्मे की मीमांसका शैव लोग जिसको शिव इस नाम से कहते हैं मीमांस को उसी शक्ति को कर्म और वेदांती ब्रह्म वो एक श्लोक आता है ना तो ब्रह्म नास्तिका मतम वो निरस्तम प्रथम वर्णक में उसका निराकरण हुआ कैसे निराकरण हुआ मीमांसकों के मत का निराकरण कैसे हुआ तो कहते ये कह करके कि ब्रह्मणों मानंतरा योग्यवाद सफलवाच वेदांतिक मेयत्व इति उक्तिया इति नस्तिका नाम मतम निरस्तम सिद्धांतियों ने यह बताया कि मान्तर अयोग्य है ब्रह्म मान से लेना प्रत्यक्षादि प्रमाण उन प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय बनने की योग्यता ब्रह्म में नहीं है और सफल है तो मानांतर अयोग्य होने से अज्ञात हुआ और ब्रह्मज्ञान मात्र से समस्त दुखों का प्रहान रूप फल सिद्ध हो रहा है इसलिए सफल हुआ तो प्रामाण्य का प्रयोग प्रयोजक तो है सफल अज्ञातार्थत्व ये सफल अज्ञातार्थत्व उपनिषदों में सिद्ध हुआ इसलिए ब्रह्मणु वेदातिक मेयत्व तो वेदांत रूपी एक प्रमाण से ही मेयत्व यानी गम्यत्व है यानी वेदांत से उत्पन्न हुई प्रमा विषयत्व ब्रह्म में है तो ब्रह्म विषयनी प्रमा के उत्पादक वेदांत होने से ब्रह्म में प्रमाण है वेदांत इसलिए ब्रह्म नहीं है प्रमाणाभात यह नहीं कहा जा सकता लौकिक प्रमाणों का तो अविषय है लेकिन वेदांत प्रमाण का विषय होने से ब्रह्म है इसलिए वेदांती वेदांति हैस्तिक ब्रह्म ब्रह्मास्तिक और ब्रह्म को वेद का विषय न मानने वाले और प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण का भी विषय नहीं और वेद सिद्ध वस्तु होने से वेद का भी विषय नहीं इसलिए वो है ही नहीं प्रमाणाभाव ये मानने वाले ब्रह्म नस्तिक तो वेदांत एक मेयत्व ब्रह्म में बता करके ब्रह्म नास्तिकों के मत का निराकरण हुआ ये इतना तो हुआ एक प्रकार से व्रत कथन अब आगे कहते हैं कार्यान्वितार्थे प्रत्येक ब्रह्म शक्ति विधिशेष न वेदा इति स्वातंत्रेन वदता मत मतनीय सूत्रस्य से वर्णका तो ये जो समन्वय अधिकरण है इसके वर्ण कांतर का आरंभ किया जा रहा है किस लिए? तो वृत्तिकार के के मत का निराकरण करने के लिए, मीमांसकों के मत का निराकरण प्रथम वर्णक से हो गया अब वृत्तिकार के मत का निराकरण करने के लिए समन्वय अधिकरण के प्रथम द्वितीय वर्ण का आरंभ किया जा रहा है इस वाक्य में लिखा वृत्तिकारीमांसकों के, के मत में क्या अंतर है यदि कोई अंतर नहीं होगा तब तो मीमांसकों के मत के निराकरण से ही निराकरण हो गया माना जाएगा वृत्तिकार के मत का भी मीमांसकों के मत से कुछ भिन्न मत वृत्तिकार का रहेगा तब तो उनके निराकरण से निराकरण नहीं हुआ उसके लिए वर्णकांतर रूप प्रयत्नांतर किया जा रहा है यह माना जाएगा तो दोनों में अंतर बता रहे हैं मीमांसक तो मानते हैं सिद्ध अर्थ में भी पद की शक्ति पदार्थ सिद्ध वस्तु भी होता है घटारी सिद्ध वस्तु भी घटारी पदों का अर्थ है उसमें शक्ति है लेकिन वृत्तिकार कहते हैं कोई भी अर्थ वही पदार्थ बनता है यानी पद की शक्ति उसी पदार्थ में रहती है जो कार्यान्वित है कार्य अनावित कोई भी पदार्थ पदार्थ कोई भी वस्तु पदार्थ नहीं होता यानी कार्य अन्वित वस्तु में पद की शक्ति नहीं रहती कार्यान्वित अर्थ में ही पद की शक्ति होगी ऐसा मीमांसकों की अपेक्षा वैलक्षण्य है इनके वृत्तिकार के मत में यह भेद है इसलिए लिखते हैं कि सर्वेशा पदा नाम कार्यान्वितार्थे शक्ति इच्छता तो सभी पदों की यानी लौकिक पद हो या वैदिक पद हो वे सब के सब कार्यान्वित तो अर्थ के ही ज्ञापक होंगे कार्य अनन्वित अर्थ में किसी भी पद की शक्ति नहीं होगी तो कार्यान्वित अर्थ है सर्वेशा पदा नाम शक्तिताम वृत्तिकाराण का विशेषण बनेगा ये सी इच्छताम यहां तक का और एक विशेषण बता रहे है वृत्तिकार का एक तो ये विशेषण हो गया सर्वेशाम पदानाम पदा कार्यान्वे शक्तिम इच्छता दूसरा एक विशेषण बता रहे हैं विधि शेष न प्रत्येक ब्रह्म बोध्यते न इति स्वातंत्र ये भी वृत्तिकाराण का विशेषण है इसलिए जब किसी भी पद की कार्य अन्वित अर्थ में शक्ति रहेगी ही नहीं कार्यान्वित अर्थ में ही शक्ति रहेगी और वेदांती कह रहे हैं कि ब्रह्म वेदांत प्रमाणक है तब तो वेदांत ब्रह्म परख है ये माना जाएगा वेदांत में प्रयुक्त पदों की शक्ति माननी पड़ेगी ब्रह्म में और नियम है वृत्तिकार के अनुसार कार्यान्वित अर्थ में ही पदों की शक्ति होती है इसलिए उपनिषद का अर्थ यदि ब्रह्म है तो मानना पड़ेगा उपनिषदों से प्रतिपाद्यमान ब्रह्म उपनिषद यानी शब्द प्रमाण और शब्द प्रमाण शब्द मात्र की शक्ति जब कार्यान्वित अर्थ में ही है तो ब्रह्म उपनिषद का विषय बनने के लिए मानना होगा कि वे तटस्थ ब्रह्म को नहीं बताते हैं उपनिषद का कोई भी शब्द कार्य अनावित ब्रह्म का ज्ञापक नहीं होगा कार्यान्वित ब्रह्म तया ब्रह्म का ज्ञापन उपनिषद से होगा ये वृत्तिकार का मानना है इसलिए कहते हैं कि विधि शेषत्व प्रत्येक ब्रह्म बोध्यते न स्वातंत्र तो विधि विधिशेषत्व का अर्थ है कार्यान्वित तो कार्यान्वित्व न ही ब्रह्म का प्रत्येक ब्रह्म का यानी जीवाभिन्न ब्रह्म का वेदांतों से ज्ञापन किया जा रहा है न स्वातंत्र तो स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का ज्ञापन उपनिषदों से नहीं होता यानी सिद्ध कार्य अनावित ब्रह्म का स्वात, स्वातंत्र कार्य कार्य अनात रूप वेदांत ब्रह्म न बोध्यते, बोध्य विधिशेष ब्रह्म बोध्यते, वेदांत्यते कार्यान्वित रूप से ही उपनिषदे ब्रह्म को बताएगी कार्य अनन्वित तया नहीं बताएगी इति ऐसा मानना है वृत्तिकार का कहना है। इसलिए मैंने कहने वाले कह रहे हैं ऐसा ऐसे कहते कहने वाले वृत्तिकार का जो मत है इसका निराकरण करने के लिए वृत्तिकार कहेंगे वेदांत प्रमाण गम्य तो ब्रह्म है लेकिन वेदांत प्रमाण से अवगत होने वाला ब्रह्म कार्य अन्वितत्व रूपे न अवगत होगा स्वतंत्र रूप से अवगत नहीं होगा इन्हें उपास्य ब्रह्म का प्रतिपादन होगा कार्य है वहां उपासना और उपास्य बन करके ही उपासना का विषय बना करके ही उपनिषद उपनिषदे ब्रह्म को बताएगी क्योंकि वृत्तिकार है भेदाभेदवादी उनके यहां भेद सत्य हैं और सत्य भेद की निवृत्ति ज्ञान मात्र से नहीं होगी जीव का ब्रह्म का जो वास्तविक भेद है वह जीवो ब्रह्म इतना जानने मात्र से नहीं होगी उसके लिए अनुष्ठान की अपेक्षा होगी जैसे स्वर्ग का साधन कर्म है इस ज्ञान मात्र से स्वर्ग प्राप्त नहीं होता उसके लिए स्वर्ग के साधनभूत कर्म का अनुष्ठान अपेक्षित है ऐसे मोक्ष का साधन ब्रह्मज्ञान है इतना समझने मात्र से मोक्ष नहीं होगा सत्य भेद मिटेगा नहीं उसके लिए तमेविजा प्रज्ञा कुरीत ब्राह्मण इत्यादि वाक्यों के अनुसार क्या करना होगा कि प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का मैं के रूप में चिंतन करना पड़ेगा अपने में ब्रह्मा भेद अज्ञान अवस्था में सत्य जब जगत प्रतीत होता है तो भले ही मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं ऐसा ऊपर से कहते रहें लेकिन अंदर से किसी न किसी कोने से अंतकरण के ये संशय आता रहता है विपर्य या संशय उठता रहता है कि ब्रह्म निरतिशय है एक हैं और व्यापक हैं कैसे मैं वो हो सकता हूं तो इसके लिए कहते हैं ये सत्य भेद अंदर बैठा है उसकी निवृत्ति केवल शब्द से मैं ब्रह्म हूं ऐसा शब्द ज्ञान प्राप्त करने मात्र से वो सत्य भेद भेद मिटेगा नहीं इसके लिए प्रज्ञा करो उसी का चिंतन करते रहो ये उपासना अपनी ही ब्रह्म रूप से उपासना अपना ही ब्रह्म रूप से चिंतन ये करते करते करते ये मानस कर्म है ये कार्य है इसका विषय है ब्रह्मा, इस चिंतन के विषय के रूप में ब्रह्म को बताती हैं उप निषदे ऐसा वृत्तिकार कहते हैं और इससे जब सत्य भेद मिट जाएगा तो फिर अभेद अभिव्यक्त होगा वो मोक्ष अवस्था जितना अज्ञान अवस्था में भेद सत्य प्रतीत हो रहा है वेदांत सुनने पर भी उतना ही अभेद फिर सत्य भाषित उसको होता है जिसकी उपासना परिपूर्ण होती है वो मुक्त होता है ये वृत्तिकार का मत है बाकी कहते रहो है हाँ हाँ हाँ ठीक है लेकिन सबको करने की जरूरत नहीं है मनन निधिध्यासन उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से ही तत्वमसी वाक्य के श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है हाँ तो वो बोध ही कारण है मोक्ष का वो कहते हैं बोध कारण नहीं निधि कारण है ये दोनों में अंतर है कि नहीं मेधाजी अंतर है रहा कर तत्वमसी वाक्य से प्रमा उत्पन्न हुई और साथ ही साथ भेद निवृत्त हुआ कुछ भी नहीं करना पड़ा वो कहते करना पड़ेगा तब मिलेगा खाली ज्ञान मात्र से कुछ नहीं होगा करने से होगा हाँ हाँ करना पड़ेगा यानी शारीरिक कर्म नहीं मानसिक कर्म अनुष्ठान करना होगा मन से यानी प्रधान उनके यहाँ निधि ध्यास है उनके यहाँ प्रधान निधि ध्यान हो जाएगा आप वेदांत के यहाँ प्रधान है हा इसलिए वो भी वेदांत एक देशी कहलाते हैं बहुत सूक्ष्म अंतर है दोनों में ऐसा माना जाता है लेकिन अनुष्ठान वेदांती के यहां मोक्ष के लिए अपेक्षित है नहीं हाथ को तो करना पड़ेगा ही करना ही पड़ेगा ऐसा उनका कहना है नहीं होता है का मतलब ज्ञान मात्र से ये तो आपका कुछ तो पकड़े रखा है वेदांत का मोक्ष के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता नहीं हाँ।, नहीं हाँ तो तब तक जो है वो वेदांत ही नहीं है मोक्ष के लिए नहीं करना पड़ेगा वेदांत में तो प्रतिबंध निवृत्ति के लिए जो पुरुष प्रयत्न साध्य प्रतिबंध है हाँ, उन प्रतिबंधों की निवृत्ति के लिए करना पड़ता है यहां सत्य भेद की निवृत्ति के लिए करना पड़ रहा और वेदांति का कहना है कि भेद सत्य ही नहीं वो तो जैसे रस्सी को जान लिया तो सर्प चला जाता है ऐसा जीव ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान मात्र से ही जीव ब्रह्म का भेद बाधित हो जाता है उनके इस ज्ञान मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ऐसे ज्ञान मात्र से बाधित नहीं होगा उसके लिए प्रयत्न करना होगा तो ये कहते हैं संप्रति पदा कार्यान्वता शक्तिशेष प्रत्यग बोध्यते न इति मत के मत का के का निराकरण करने लिए सूत्रस्य स्वातंत्रेनता दूसरे वर्ण का आरंभ किया जाता है तत्र वेदांता अब विषय तो रहेगा वही जो उपनिषद है उपनिषदों से प्रतिपाद्य ब्रह्म है ये मानेंगे पूर्व पक्षी भी इस वर्णक के वृत्तिकार और उपनिषद से प्रतिपाद्य ब्रह्म है ये सिद्धांति भी मानेंगे लेकिन उपनिषदों से ब्रह्म प्रतिपादन का प्रकार क्या रहेगा कार्यान्वित ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदे करेंगे या कार्य अननवित स्वतंत्र ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदे करेगी ये संशय बताया जा रहा है कि तत्र त्र वेदाता किसना विधिशेष ब्रह्म बोधयन्ति उत याने अथवा इति तो उपनिषदे उपासना का अंग ब्रह्म को बना करके ब्रह्म का ज्ञापन करती है यानी कार्यान्वित रूपेण ब्रह्म को बताती है ये एक विकल्प होगा संशय तपातीत का अथवा स्वातंत्र वेदांता ब्रह्म बोधयन्ति तो कार्य अनियमित्व नहीं कार्य असंश्लिष्ट स्वतंत्र ब्रह्म का ज्ञापन उपनिषेदे करती हैं ये संशय है इस प्रकार का संशय होने पर वृत्तिकार पूर्व पक्षी बनकर के सामने आएंगे तो उनका मत बताया जा रहा है कि इति इस प्रकार का संशय होने पर सिद्धे युत्पत्ति और संशय का हेतु बताया जा रहा है संशय क्यों हुआ संशय भी एक कार्य है ना? वो तो निर्तुक नहीं होगा तो उसका क्या हेतु है तो कहते हैं सिद्धे युत्पत्ति अभाव भावाभ्याम संशय सती ये संशय ये सती सप्तमी है कहते इस प्रकार का संशय हुआ इसमें हेतु हैं तो सिद्ध अर्थ में शक्ति का अभाव और सिद्ध अर्थ में शक्ति का अभाव ये दो हेतु हैं संशय में सिद्ध वस्तु में पद की शक्ति नहीं रहेगी उसका अभाव रहेगा ये पूर्व पक्षी मानेंगे वृत्तिकार मानेंगे और सिद्धांती कहेंगे सिद्ध वस्तु में शक्ति का भाव है यानी पद की शक्ति रहती है इसलिए दो कोटिया आ गई ये अलग अलग दो मान्यता होने से सिद्ध पदार्थ में पद की शक्ति का न होना तथा सिद्ध पदार्थ में शक्ति का होना इसी के कारण संशय हुआ और संशय होने पर पूर्वपक्ष बताया जा रहा है इसलिए कहते आह अत्र अपर अत्र अपर इति अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते अत्र अत्रि अस्वीन विषय जब प्रथम वर्णक में वेदांतियों ने ब्रह्म वेदांत प्रमाणक है वेदांत प्रतिपाद्य है ये सिद्ध किया तो इस विषय में अत्र शब्द से लेना ब्रह्म वेदांत प्रतिपाद्य है इस विषय में अपरे याने दूसरे पक्षी प्रथम वर्णक में जो पूर्व पक्षी थे उनसे भिन्न दूसरे तो प्रथम वर्णक में तुम तो ही मानसक थे वे तो वेदांत प्रतिपाद्य ही नहीं ब्रह्म कहते थे सिद्धांतियों ने बताया वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है तो ये कहने पर वृत्तिकार अपरे शब्द से ग्राह्य प्रत्यवतिष्ठन्ते इस विषय में पूर्व पक्षी बनकर के उपस्थित होते हैं वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है ये कह रहे हो ठीक कह रहे हो लेकिन कार्यान्वित रूप से ही वेदांत ब्रह्म का प्रतिपादन करेंगे स्वतंत्र ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करेंगे ऐसा सिद्धांत मान लो ये पूर्व पक्षी का ग्रह रहेगा यहाँ के तो अपरे शब्द का अर्थ बताते हैं टीकाकार अत्र प्रत्यवतिषं का अर्थ करता हैं ब्रह्मनो वेदांत वेद्यूक्त ये अपरे अत्र का अर्थ कर दिया ब्रह्म वेदांत वेद्य है ये सिद्धांत प्रथम वर्णक में सामने आने पर कहने पर इस वचन में वृत्तिकारा प्रत्यव पूर्वपक्ष प्रत्यवतिष्टंत का अर्थ कर दिया पूर्व पक्षयं तो वृत्तिकारूर्व पक्षी बन करके सामने आए तो इस द्वितीय वर्णक के पूर्व पक्षी वृत्तिकार के मत में क्या फल होगा और सिद्धांत मत में क्या फल होगा इसका वर्णन कर रहा है कि उपासना तो मुक्ति ही पूर्व पक्षे फलम ऐसा नुए करना और तत्व ज्ञानाद एवं इति सिांतें फलम तो वृत्तिकार का मानना होगा कि मुक्ति का साधन मात्र ज्ञान नहीं है उपासना है अनुष्ठेय साधन से मुक्ति होती है जैसे अनुष्ठेय यागादि से स्वर्ग होता है ऐसे अनुष्ठेय जो उपासना ब्रह्म रूप से जीव की अने स्वयं की उससे मुक्ति होगी ये वृत्तिकार का मत वृत्तिकार के मत में फल होगा मोक्ष दोनों भी मानेंगे वृत्तिकार भी मानेंगे लेकिन उपासना से और सिद्धांती मानेंगे ज्ञान मात्र से और तत्व तो ज्ञान एवं मुक्ति ही इति सिद्धांत फलम ऐसा अनु करना तत्व तो ज्ञान मात्र से ही मुक्ति होती है मुक्ति के लिए अनुष्ठे साधन की अपेक्षा नहीं है जो अनुष्ठे साधन है चाहे वो शारी, शरीर प्रधान अनुष्ठान अनुष्ठान जिस साधन का हो रहा है या वाघादी इंद्रिय प्रधान अनुष्ठान होता है जिस साधन का या मन प्रधानता अनुष्ठान होता है जिस साधन का वे सब साधन मोक्ष के प्रति साधन नहीं है नहीं तो फिर कर्म कार्य होगा ना और तो चार कर्म का जो फल होता है वह चार प्रकार में से कोई न कोई प्रकार का होता है उत्पाद्य प्राप्य विकार्य संस्कार्य इन में से कोई मानना पड़ेगा और इनमें से कोई होगा तो फिर अनित्य भी होगा अनुष्ठेय साधन का फल होने से उसमें अनित्यत्व दोष की आशंका बनी रहेगी और वेदांतियों का मोक्ष आत्मस्वरूप है ब्रह्मस्वरूप है वह उत्पाद्य नहीं प्राप्य नहीं संस्कार्य नहीं विकार्य नहीं इसलिए अनित्य नहीं है यद कृतकम तद अनित्यम होता है कृतक यानी कर्म साध्य अनुष्ठान से प्राप्त होने वाला वह जैसे अनित्य है ऐसा मोक्ष भी अनित्य होगा वृत्तिकार की दृष्टि उधर नहीं है थोड़ा विद्या में सत्यत्व बुद्धि जैसी है इसीलिए भेद को सत्य मान रहे हैं आविद्यक भेद को और उसको मिटाने के लिए वो मान रहे हैं अनुष्ठान की अपेक्षा लेकिन ऐसा मानने पर अनुष्ठे साधन का फल है मोक्ष मानने पर जो दोष आते हैं स्वर्गा में जो दोष हैं वो मोक्ष में भी आएंगे इस पर दृष्टि उनकी नहीं है अब मूल में है यद्यपि शास्त्र प्रमाण कम ब्रह्म ये उनका मत है मीमांसको क्या नाम वो वृत्तिकार का वृत्तिकार वृत्तिकारह रहे हैं कि यद्यपि ब्रह्म प्रत्यक्षादि अलौकिक प्रमाण के अयोग्य होने से और ब्रह्म नहीं है ऐसी बात नहीं है हम ब्रह्म नास्तिक नहीं है ब्रह्म है और वह वेदांत रूप शास्त्र प्रमाण से गम्य है शास्त्र प्रमाणक है लेकिन यह भी नहीं समझना कि जैसा सिद्धांती कह रहे हैं ऐसा हम भी मानते हैं ये नहीं इतने में मात्र सिद्धांती के साथ वृत्तिकार की समानता है कि वेदांत प्रमाणक ब्रह्म को वेदांती भी मानते हैं वृत्तिकार भी मान रहे हैं इसलिए जो जो वेदांत प्रमाणक ब्रह्म को मानते हैं उन्हें उन्हें कहा जाता है वेदांती और वेदांत एक देशी है ब्रह्म को वेदांत प्रमाणक मानते हुए भी थोड़ा मुख्य धारा जो वेदांत की है उससे हटकर के वेदांत प्रमाण गम्य उपनिषद को क्या नाम ब्रह्म को मानना थोड़ा हट करके चलना मुख्य धारा से तो वो पूर्ण वेदांती नहीं कहलाते वेदांत एकदेशी कहलाता है हैं तो मीमांसक तो वेदांती है ही नहीं वेदांत एकदेशी भी नहीं है क्योंकि ब्रह्म को वेदांत प्रमाणक मानते ही नहीं है और ये कहते हैं वेदांत प्रमाणक तो ब्रह्म है यद्यपि वेदांत प्रमाणकम ब्रह्म लेकिन साथ में जोड़ते हैं तथापि और तथापि कहने से ही वो धारा मुड़ रही है मुख्य धारा से अलग हो रही है मुख्य धारा से अलग जो धारा है उसे तथा सिखे आगे वाले वाक्य से बताया जा रहा है ये प्रतिपत्ति विधि विषय तया एव इत्यादि से बताई जा रही है वो मुख्य धारा से कैसे उनकी मान्यता अलग हो रही है तो इससे पहले थोड़ा टीका में देखिए प्रतिपत्ति इसका अवतरण विधि विषय तया तस्पत्तिपासनाषयत यहां पर जो प्रतिपत्ति विधि विषय दो शब्द है ना तो इसमें प्रतिपत्ति विधि में विधि विषय और प्रतिपत्ति इन दोनों में कर्मधारय समास है विधि विषय में षष्टी तत्पुरुष समास है तो पहले विधि विषय शब्द बनेगा और फिर प्रतिपत्ति शब्द बनेगा अप्रतिपत्ति विधि विषय शब्द बनेगा प्रतिपत्ति विधि विषय शब्द का अर्थ निकलेगा नियोग का विषय रूप उपासना नियोग का विषय रूप जो उपासना वो है प्रतिपत्ति विधि विषय उपासना इसमें विषय शब्द की दो बार आवृत्ति है विधि विषय के साथ भी और प्रतिपत्ति विषय के साथ प्रतिपत्ति के साथ भी तो विधि विषय जो उपासना और उस उपासना का विषय जो ब्रह्मा उपासना विषय तया ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदे करती हैं। ये अर्थ निकालना है प्रतिपत्ति विषय तय एवं यानी उपासना का विषय के रूप में ही ब्रह्म का ज्ञापन उपनिषदों से होगा उपनिषदों से ब्रह्म का ज्ञापन हो रहा है लेकिन स्वतंत्र ब्रह्म का नहीं उपासना विषय भूत ब्रह्म का उपनिषद प्रतिपादन करेगी तो उपनिषदों का अधिकारी है मुमुक्षु और मुमुक्षु को अपेक्षित है मोक्ष वह मो, अपने अपेक्षित मोक्ष का साधन खोज रहा है तो उपनिषदे उसे आश्वस्त करके कहती हैं आओ तुम्हे जिसकी खोज है उसे हम बताते हैं मोक्ष के साधन की खोज है तुम्हें मोक्ष का साधन चाहते हो तो तुम्हारे अपेक्षित मोक्ष का साधन है ब्रह्मोपासना ऐसा वृत्तिकार कहेंगे मुमुक्षु रूप अपने अधिकारी को अपेक्षित मोक्षरूप प्रयोजन का साधन ब्रह्म उपासना बताती है उप निषदे कहा मोक्ष चाहिए तो ब्रह्म की उपासना करो मोक्ष कामे मोक्ष काम ब्रह्म उपासित <coughs> जैसे स्वर्ग कामो यजेत ऐसे मोक्ष काम उपासित और किसकी उपासना करेगा वो अपने भिन्न देवता की नहीं किसी लेके ब्रह्म की उपासना तो वो उपास्य ब्रह्म कैसा है उसका स्वरूप जानना पड़ेगा ना ब्रह्म उपासना यदि मोक्ष का साधन है तो उपास्य ब्रह्म का स्वरूप क्या है तो उपासना के लिए अपेक्षितो उपासना विषय के रूप में सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इत्यादि उपनिषद वाक्य बताएंगे ब्रह्म को कि ब्रह्म सत्यादि स्वरूप है और उस सत्यादि स्वरूप ब्रह्म का मैं के रूप में चिंतन रूप उपासना करोगे तो मुक्त हो जाओगे ये इस रूप में उपासना के विषय के रूप में ब्रह्म का उपनिषदों से ज्ञापन होता है प्रतिपादन होता है हाँ, हाँ, उपासना अंग हुआ विषय यानी अंग तो ये कह रहे हैं कि प्रतिपत्ति भी विधि विषय तया इसलिए उसका अर्थ करते हैं विधि ही नियोग और तस् विषय तो विधि विषय का अर्थ निकला नियोग का विषय नियोक का, का अर्थ है विधान नियोक का अर्थ है विधि विधान और उसका विषय कौन होता है विधे वो विधे तो है उपासना उपासित इसमें जो आख्यात प्रत्यय है तो उसका अर्थ है नियोग यानी विधि और उसका विषय वो हो जाएगा धातुअर्थ और धात्थ को यानी उपासना को विधि का विषय बनाया जाएगा यानी विधेय होगा उपासना हो जाएगी विधेय और विधि का यानी नियोग का विषय और उस विधेय उपासना का विषय बन जाएगा ब्रह्मा। विधेय का ब्रह्मा है अनुष्ठे और अनुष्ठे उपासना का विषय ब्रह्म है यह आगे कहते हैं और उपासना तो आशा को विषय इति आकांक्षायाम अस्य शब्द से लेना उपासना को विधि का विषय रूपा जो उपासना उस उपासना का विषय कौन है उपासना निर्विषय नहीं होगी उपासना है चिंतन मानस क्रिया वो स विषय रहेगी कोई चिंतन कर रहा है तो पूछा जाएगा किस विषय में चिंतन कर रहे हो चिंतन का कोई ना कोई विषय होता है निर्विषय चिंतन नहीं होता मानसिक क्रिया का कोई ना कोई विषय होना चाहिए तो इसलिए पूछा जा रहा है कि को विषय किस आ, किसकी उपासना मोक्ष का साधन होगी ये आकांक्षा हुई उपासना मोक्ष का साधन है तो किसकी उपासना मोक्ष का साधन है उसका विषय कौन है मोक्ष की साधन भूत उपासना का इस प्रकार की आकांक्षा होने पर सत्यादि वाक्य विधि पर ब्रह्म समर्प्यते तो जो विधि परक सत्यादि वाक्य हैं, यानी मुख्य तो हैं वाक्य ब्रह्म उपासित और इस ब्रह्म उपासित वाक्य में उपासना का विषयभूत जो ब्रह्म उस उपासना के विषय तया ही सत्यादि वाक्यों से ब्रह्म का प्रतिपादन होगा हा कौन सा ब्रह्मा तो उपासना का विषय भूत ब्रह्म वो कैसा है वो बताएंगे सत्यादि वाक्य हा और करना होगा मानस अनुष्ठान तब मोक्ष होगा तो सत्यादि वाक्य विधि परेरेव ब्रह्म समर्पित तो ये जो उपासना परक सत्यादि वाक्य हैं उनके द्वारा उपास्य रूप से ही ब्रह्म का प्रतिपादन होगा इस अभिप्राय से लिखा वृत्ति कारण की विधि विषय तया तय शास्त्रेण ब्रह्म समर्पिते। प्रतिपत्ति विधि विषय तया का अर्थ है विधे रूपा जो उपासना उसके विषय के रूप में यानी उपास्य के रूप से ही एवकार कार व्यावर्तक है स्वतंत्र ब्रह्म का कार्य अनन्वित तया ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदों से नहीं हो रहा उपनिषदे जरूर ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही है लेकिन उपास्य ब्रह्म का तो उपास्य रूप से ही शास्त्र से यानी उपनिषदों से ब्रह्म समर्पित यानी प्रतिपाद्य इसको समझाने के लिए यथा इत्यादि से उदाहरण बताया जा रहा है इसका अवतरण वगैरह भी टीका में है उससे पहले थोड़ा इसका एक वाक्य में एक पद से अर्थ करते टीकाकार प्रतिपत्ति विधि विषय तया इसका अर्थ कर रहे हैं विधि विषय प्रतिपत्ति विषय तया विधि विषय जो प्रतिपत्ति यानी उपासना प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है उपासना तो विधि विषय यानी विधेय जो उपासना और उसका विषय यानी अंग उपास्य कर्मकार उपासना का कर्मकारक ब्रह्म के रूप में ही ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदों से होगा ये वृत्ति का मानना है शब्द प्रमाणक ब्रह्म है कार्यान्वित ब्रह्म कार्य अनावित ब्रह्म तो शब्द से भी जाना नहीं जाएगा ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णस्य पूर्ण पूर्णमादाय